चरण सरो चारुष राम चंद्र की जय बलि सर्व सतन बीज रे दुआ संख्या दो सौ इकहत्तर के बाद लखन कहा हंसी हमरे जाना सुनम देव सब धन से माना का छाभ जून धन तोड़े आराम राम के भरे का बोले चिकाय कर सुखी हे सठ सुनि सुभाव नोरा बालक बोली नहीं ये वल मुनिगड़ मोही बाल ब्रह्मचारी अति देश विदुत क्षत्रियोही भुज बल भूमि भूप विपुल भूपी विपुलदार महिदेवन दीनी सासु बाहु भुज छेद निहारा परस विलोक महीप कुमारा महात् पिता जन सोच बस कर सुशोर गर्भन के भक्त अर भल नोर योर तिघोशिया चंद्र की जय कवन सतहनु नाम करने के लिए स्मारण करने के मनुष्य और वहाँ सब राजा लोग उपस्थित हैं महाराज जनक जी है विश्वामित्र जी भगवान राम लक्ष्मण जी हैं उसी तो बीच में विश्वामित्र जी आते हैं और सब राजाओं ने उनको प्रणाम किया दिनक जी ने उनको प्रणाम किया और परश जी ने अपना प्रश्न का किया धनुष किसने तोड़ा है पर तो उसके लिए दिनक जी तो चुप हो गए क्या बोले लेकिन भगवान राम ने ही भूल दिया क्योंकि उन्हें तोड़ा था इसलिए उन्होंने बोल दिया कि धनुष तोड़ने वाला आपका ये सूभक है ऐसे नहीं कहा कि धनुष मैंने तोड़ दिया तो यहाँ पर तो अहंकार शुरू हो जाता और झड़ा शुरू हो जाता इसलिए ये कहा ये तो आपकी सेवा का कार्य है तो आप परशुराम जी ये संकट में पड़ गए हमारे सेवक का कार्य धनुष छोड़ गए यहाँ से बात प्रारम्भ होती है उसके बाद फिर जो लक्ष्मण जी से वार्ता शुरू हुई तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि धनुष टूटने में आप इतना नाराज हो रहे बचपन में धनुष हमने तोड़ दिए धनवी कमान टूट गयी इसमें कौन एक नई बात परेशान जी और क्रोधित होने लगे कोई साधारण धन ही है कि सारे संसार में विश्वविख्या तो तो शंकर जी का धनुषी का धनुष है तो वो टूटना नहीं चाहिए था लेकिन तोड़ दिया इसी बात की सूचना है कि कोई व्यक्ति महाशक्शाली पैदा हो गया है तो परेशान जी को जरूर समझना चाहिए ध्यान दे तो उनको शक्ताली समझ लेते तोड़ दिया ध्यान जाते हैं कि देखो ये कितना शक्तिशाली शक्तिशाली हो लेकिन उधर की तरफ ध्यान नहीं गया प्रसिद्ध तो है समान नहीं है लक्ष्मण जी फिर उनको बोलने लगे उसके उत्तर में उत्तर प्रत्युतर उसने फिर लक्ष्मण जी भी उसको कहते हैं कि देखो लक्ष्मण कहा जाना लक्ष्मण कहते हैं की देखो हमारी समझ तो हस्ट कर के लक्ष्मण भूले किसान देव सब धनुष सम्मान है हमारे समय में सभी छोटा हो चाहे बड़ा अगर कोई तो शक्तिशाली तो है तो उसके लिए जैसा छोटा धनुष बड़ा धनुष उसके लिए कोई अंतर नहीं पड़ता लेकिन जो कमजोर आदमी है उसके लिए एक छोटा भले की बात हो सकती है छोटा उठा ले चला ले बड़ा न उठाए उठे ये अंतर उसके दृष्टि में हो सकता लेकिन लक्ष्मण जी के लिए छोटा धनुष हो चाहे ये शंकर जी का बड़ा बड़ा धनुषों उनकी अपार शक्ति के सामने ये कोई विशेषता नहीं रखता जैसे छोटे धनुष ये भी लाभ जो नोड़े अब इतना पुराना धनुष अगर टूट भी गया तो इससे कौन सी लाभ हम भी जाते काम कौन सा बिगड़ गया वैसे बेकार रखा होगा पुराना भी हो गया बेखाराम के भोरे उसका अर्थ क्या हुआ देखा राम भगवान राम ने देखा नैन के भोरे नहीं, नहीं के नए के दृष्टि से हम भगवान राम ने समझाते नया होगा जैसे नया धनुष उठा ले को चढ़ा दे खींच दे तो वो टूटेगा नहीं लेकिन ये तो निकला सड़ा पुराना धनुष भोरे के मैंने धोखे में उन्होंने धोखे में धनुष उठा लिया देखा राम नैन के भोरे दूसरा तो नैन में आख लो तो भी ये कहो की भगवान राम की जितनी शक्ति है तो उन्होंने अपने सहज स्वाभाविक गोली उसे देखा मात्र था उन्होंने और क्या करे अगर कोई चीज देखने मात्र में टूट गया है तो उसमें कोई किसी का दोष किया टूट रहा है वो पता ही दोष प्रति सूटे ये टूट गया उसमें भगवान राम का कोई दोष नहीं मैंने बात यहाँ और स्पष्ट हो गई कि भगवान राम नहीं तोड़ा है चाहे छुआ हो चाहे न छुआ हो अब छूटे टूट गया हो चाहे जैसे टूट गया हो वो टूट गया ही तो कोई परशुराम जी के सामने पूछने की बात नहीं रह गई कि, कि किसने टूटा हो बात तो खुलासा होगा मुन जिन का ये कहते है की देखो ये आप उसमें जो है क्रोध क्यों आप कर बिना बात का क्रोध करने की क्या जरूरत टूट गया तो टूट गया था बस इसको इस, इस प्रकार ऐसी समझ लो क्रोध करने की जरूरत नहीं है अब परश्राम जी को क्रोध करने वाला नहीं अब वो फिर इतनी बात से संतुष्ट नहीं हुए तब तो बोले तो परशुराम ने अपने, अपने परसे की तरफ देखा परसे की तरफ देखा मैंने लक्ष्मण जी का ध्यान अपने परसे की तरफ आकर्षित किया इसलिए देखा और मोरा उसको मानो कहा तो हमारे स्वभाव को नहीं सब सुने क्या तुमने सुना भी नहीं कि हमारा स्वभाव कैसा अपना स्वभाव स्वयं बताते आगे बालक भूल बध नहीं तो ही मैं तो तुमको बालक समझकर ही मार रहे हैं। केवल मुनि जल जा नहीं मोही तुम समझते होगी केवल मुनि है <coughs> केवल मुनि है अब देखो भाषा इस प्रकार की है कि वैसे तो स्थिति ये है की अगर ये परशुराम जी ब्राह्मण है तो ब्राह्मत्व तो की महिमा ज्यादा है तो उसके सामने कुछ नहीं ब्राह्मण जो है हो उसके जो उसको जो बल है वो उसका, उसका है उसके सामने छत्री का देहबल कितना है उसकी कोई इसकी तुलना में तो कुछ भी नहीं है लेकिन अब ये सेम परशुराम जी कहते हैं केवल मुनि जरा जाने में तुम तो मुझे केवल मुनि समझते हो तो केवल मुझे समझते हो कि मैंने उस समय तक जबकि घटी उस समय समाज में मुनि लोगों को ऐसा ही गुड फॉर नथिंग समझा जाता है कि माने उनके कुछ करो धरे होगा नहीं और न इनमें कोई ताकत है न कुछ बात है और न उनसे कोई डरने की बात है ये स्थिति समाज में आ गई तो उसको उसकी पूर्ति जो तपोबल की कमी लोगों में आ गई थी उसकी पूर्ति लोग अगर करते थे समय, तो अपने बाहुबल से करने लगे छतियों वाला बल अपने अंदर भी ला करके लोगों को खर्चा दिखा दिखाने लगे धन दिखाने लगे उसको ऐसा नहीं मानते हो तपोबल से तो फिर पास खर्चा भी है हमारे पास धन भी है वो लेकिन ये कोई उन्नत नहीं हुई कोई ऐसा नहीं हुआ की उन्होंने अपना कोई प्रगति कर ली हो ज्यादा श्रेष्ठ बन गए हो वो तो एक प्रकार से नीचे ही उतरे समस्या बस यही है ये शास्त्री शिक्षा दे रहा आता है कि देखो क्षत्रिय बल ऐसी बहनों का बल ज्यादा श्रेष्ठ है तपस्या का बल ज्यादा श्रेष्ठ है और ये इस बल को बढ़ाना चाहिए बच्चे को इसकी महिमा को भी समझना चाहिए तब बल के सामने शारीरिक बल धन का बल जन का बल ये कुछ काम नहीं करते लेकिन जिसको ये लगता है तपस्या तो के बल में क्या रखा होगा उसे बड़े बड़े औजार दिखाई देने लगे बड़े बड़े लोगों का समूह ढेर इकट्ठे समान उनका जरा इकट्ठा करें तो उनमें बल दिखाई देने लगे तो व्यक्ति तो तो का जो आधार खत्म हो गया नीचे की तरफ चल गया <क्यांग> इसलिए कहते हैं केवल मुनिगढ़ जाने में ही बाल ब्रह्मचारी क्रोधी ये कहते है बाल ब्रह्मचारी हम और बड़े क्रोधी बड़ी शक्तिशाली हमें और शक्ति के साथ में क्रोध भी है विश्वविद्युत छत्री और सारे विश्व को हम जो जितने भी छत्री हैं उस छत्री कुल के हम शत्रु हैं अब ये कोई क्रोधी व्यक्तित्व जो है ये है अपने आप के क्रोध को एक बल समझे और अपनी महिला समझे तो ये गलत ना न समझी की बात ये थी। ये क्रोध कोई बल गलत है क्रोध को तो उल्टा दुर्बलता लेकिन ये समाज में जितनी भी मान्यताएं हैं विपेज मान्यताए शास्त्र उनको सही ढंग पर लाने की कोशिश करता कि लोगों के अंदर मान्यताएं बदलें, धारणाएं व्यक्तियों की बदलें। अब भी लोग बात हैं इसको जो प्रसंग को ठीक से नहीं करते ध्यान नहीं देते तो कभी कभी लोग बात क्रोध करते हैं पर कैसे तुम जानते नहीं मैं भी परेशान बन सका हूँ जैसे लोग क्रोधित है तैसे मैं भी तो तो परशुराम ने जैसे अपने क्रोध की महिला सुनाई ऐसे हम भी क्रोधी और हमारे क्रोध से लोग डर जाएंगे। लेकिन ये नहीं जानते वो अपने मुख से अपनी कमजोरी का वर्णन कर रहे हैं परशुराम जी अपने क्रोध क्रोध का वर्णन स्वयं कर रहे हैं कि मैं क्रोधी हूँ तो ये अपने दुर्गुण का वर्णन कर रहे हैं तो गुण नहीं है जब उल्टी बुद्धि होती है तो व्यक्ति को अपने दुर्गुण गुड़ दिखाई देते <गें> ऐसे बोल रहे हैं जैसे देखो मैं कितना मैंने बहुत गुणवान बहुत गुण विश्व छत्री कुल द्रोही और सारे के उनका छत्रो अब कुल के द्रोही नहीं होना चाहिए द्रोही हो तो छत्रियों में जो पाप वृत्ति आ गई छत्रियों में जो भोगवृत्ति आ गई उसके सत्र होना चाहिए और किया भी इन्होंने इसीलिए छत्रियों का विनाश इसलिए किया छत्रीय लोग जो वो हो प्रजा का पालन नहीं करने लगे बल्कि उनका शोषण करने लगे और अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे अपने सांसारिक विषय भोगों में लिप्त होने लगे इसलिए इनको जब देखा कि प्रजा दुखी है तब इन छत्रियों को मारना पड़ा तो ये छत्रियों का द्रोह नहीं जो द्रोह है वो दूसरे प्रवृत्ति का द्रोह है अब लेकिन उसको साथ साथ न कह करके अगर छत्री द्रोह कह दिया तब तो छत्रीग्रह के तो अच्छे भी छत्री हो जो सनमार्ग पर चलने वाले तो वो समझने लगे कि जो सभी छत्रियों के शत्रु हैं, तो हमारे सनमार्ग को चलने वाले भी हमारे छत्र हो समाज में ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में मतभेद या भैर भाव नहीं होना चाहिए तभी समाज सशक्त हो सकता है और सही मार्ग पर चल सकता है दोनों की शक्तियाँ अपने अपने प्रकार की और दोनों की शक्तियों में आपस में सहयोग होना चाहिए ब्राह्मण में जो शक्ति है वो उसकी तपस्या की शक्ति है उसकी ज्ञान की शक्ति है।, है सदाचार की शक्ति है समाज में लोगों को सम्मार्ग पर चलाने की सामर्थ्य है तो उनको सबको सिखा दे और सही रास्ते पर समाज को चला दे नकाम लोग लेकिन सभी लोग समाज में अच्छी शिक्षा को सुनने और उसका पालन करने ऐसा नहीं होता बहुत लो से लोग ऐसे भी होते हैं उसकी पर ध्यान नहीं देते अच्छी शिक्षा को सुनते ही नहीं। उसकी उपेक्षा करते हैं और मनमानी करते हैं मनमानी करने के माने ग्रासन करेंगे पापा पापाचरण करेंगे अन्य लोगों को कष्ट पहुंचाएंगे अपना सार सुध करेंगे हालांकि तो सब गलत लेकिन करेंगे भाई तो ऐसे करने वाले जो लोग होंगे उनमें समाज में ऐसे लोगों का शमन कैसे किया जाए उसके लिए छत्री बल छत्री के पास शस्त्र बल है दंड देने का अधिकार है तो ऐसे लोगों को दंड होना चाहिए तो दोनों ही प्रकार की लोगों को समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए दोनों ही शक्तियाँ समानांतर चलनी चाहिए और एक दूसरे की पूरक होनी चाहिए पूरक अर्थ इस प्रकार से कि जहाँ ब्राह्मणों का बल न चले और फिर भी लोग शिक्षा सारी होकर के कार्य करें तो क्षत्रिय उनको अपने शस्त्र के बल से भयभीत करके सम्मान करवाए और छत्रियों को भी सन्मार्ग में लगाने के लिए सच शिक्षा देने के लिए ब्राह्मण लोग उनको भी मंत्रणा दें उनको समझा देखो सही जीवन का तरीका ये है तो उनको भी प्रजापारण के प्रकार से करना चाहिए राज्य की नीति क्या है ये सब ब्राह्मण लोग उनको समझा करके उनको सम्मार्ग पर लगाए तो ये दोनों प्रकार से एक दूसरे के पूरक सहायक दोनों के बल से समाज चलता अगर दोनों दोनों से एक भी ढीला पड़ जाए तो समाज नहीं चल सकता मेरी शिक्षा देते रहो समाज को अगर समाज जानता है कि हमारे इनकी शिक्षा देते रहेंगे और हमारे ऊपर इनका बल नहीं छोड़ सकता मेरा कुछ भी विकास नहीं सकता कोई तो व्यक्ति इसी बल पर शिक्षा छह होगा वो न होना इसलिए क्षत्रियों की भी आवश्यकता क्षत्रिय कुलद्रोही भुज बल भ्रम और कहते हैं हमने अपने भुजाओं के बल ऐसी पृथ्वी को बिना राजाओं के कर दिया राजाओं को, तो, को, राजाओं को मारकर समाप्त कर दिया बिल्कुल। बार दीनी और को राजाओं के खत्म कर दिया तो उसके स्थान पर नहीं देवन बीनी और पृथ्वी को क्या, क्या, क्या को दे दिया कि ब्राह्मणों को तुम व्यवस्था बनाओ समाज में तुम चलाओ तो अकेले ब्राह्मण थोड़ी समाज चला लेंगे हाँ, ब्राह्मण लोग कोई तो परेशान की तरह ऐसी सभी ब्राह्मण लोग अस्त्र शस्त्र चलाने लगे और राजा बन राजा बनने के साथ में फिर वो सेनापति के साथ में युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र चलाना सीख ले करने जाने लगे ये उन सब महिदेवों से थोड़े होने वाला था इसलिए महदेव के हाथ में घूम आ गई लोग उपदेश देने लगे शिक्षा देने लगे शास्त्र सुनाने लगे सनमार्ग पर जाने के लिए लोगो को प्रेरणा देने लगे ये तो सब करने लगे लेकिन जो समाज में उपद्रवी लोग थे उनका क्या हुआ? वो कोई शांत हो गए विपरा ने भले ही जनता को परेशान करके उनको टैक्स वसूल न किया हो उनको जो है अपना अपना कार्य करने दिया हो उनके ऊपर भार न बने हो तो भी समाज में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जिनके ऊपर दंड विधान चलना चाहिए उसकी क्या व्यवस्था वो ब्राह्मणों से कैसे बने इसलिए उसकी व्यवस्था कुछ बनी है परेशान जी ने इतना भगवान राम ने आगे चल करके देखते है ऐसा नहीं किया उनकी उनकी नीति बदल गई। परसुराम जी ने तो इस प्रकार कि को से जो दुष्ट राजाओं को मारो इनके स्थान पर ब्राह्मणों को गद्दी पर गैठा भगवान राम ने मान लो और अनेक राज्यों में से लंका के में आक्रमण किया और वहाँ एक जो राजा था उस राजा को मारा एक दुष्ट राजा को मारा तो उसके स्थान इस पर वही का एक राजा गुस्सा बना दिया क्या तो गंगा जी आरोप उस राज्य को न छीना न अपने किया, ये सब उसमें नहीं हुआ, इसलिए यहाँ देखते हैं कि इनकी नीति में परशुराम जी की नीति में भगवान की राम की नीति में समाज विषय उसमें भी भिन्नता दिखाई देती है भगवान राम ने अवतार लिया तो छतरी वंश में अवतार लिया अगर असरों का संधार करना था दुष्टों का विनाश करना था तो छतरी शरीर करो और उसके बाद फिर इनको मारो अगर शास्त्रों का विस्तार करना है शिक्षा देना है धर्म का विस्तार करना है तो ब्राह्मण सभी धारण करो और ये कार्य करो तो सबके अपने अपने स्थान में है, इसलिए ये, ये है पृथ्वी को महदेवो को ब्राह्मणों के दान दी सह भूल छेदन हारा और फिर कहते हैं जैसे शास्त्रा के भुलाओं को काश बिलोक महेश कुमारा हे महीश कुमार हे राजकुमार पहले कह दिया कि हमने बहुत से राजाओं को मारा भूपो को मारा तुम भी धूप कुमार हो राज कुमार हो तो मैंने बार बार इनको जो है महेश कुमार कहकर के, के लक्ष्मण की तो बोलते हैं इसलिए कि तुम ही उसी पुत्र में आते मालूम होता जिनको हमने सबको मार मार करके फेंक दिया ये सहसरा भाव तक को जिसके हजार हजार बाहे थी उसके भी सब बाहों को काट छाट भी फेंक दिया उसको भी मार दिया। तो इसी से तुम समझ लेगा की हमारा बल कितना है तो परशुराम जी ने अपने मुख से स्वयं अपनी सामर्थ्य का वर्णन दुष्क जी के सामने किया और ये भी गलत बात है यहाँ भी गलती है अपनी महिमा अपने मुंह से बताना यह शास्त्र के आदेश के विरुद्ध तो है और व्यक्ति के लिए यह असभ्यता के निशानी है जो व्यक्ति असभ्य होगा वही अपने मुंह से अपनी महिमा बताएगा अगर कोई व्यक्ति में कोई गुण है कोई उसकी महानता है तो अपने आप ही दुनिया में सब लोग बताएंगे अपने मुंह से अपने आप बताने क्या अपने मुंह से तो अपनी महानता वो बताएगा जो व्यक्ति में है नहीं तो वो बना छना करके बनावटी ढंग से अपनी बात को कहेगा लेकिन सही बात होगी वो तो समाज में सभी लोग बोलेंगे अन्य लोग देखेंगे भाई ये व्यक्ति बहुत सज्जन है तो सभी लोग सज्जन कहेंगे अगर किसी व्यक्ति को सात स्वभाव का शांत स्वभाव कहेंगे कोई व्यक्ति भला वीर है तो दूसरे लोग इसकी वीरता का वर्णन करें लेकिन अपने मुख से कोई कह तो इससे कहने, अपने कहने से कोई उसका तो सहसभाव छेद नहीं आ रहा मा तो पिता जन सोच बस और परस मही किशोर महेश किशोर लक्ष्मणों के, के संबोधन है तुम तो राजकुमार हो राजपुत्र हो अपने ऐसा काम न करो जिससे माता पिता तुम्हारे सोच में पडें माता पिता सोच कि मैंने तुम इस प्रकार अनुचित कार्य करोगे तुम मारे जाओगे और बाद में तुम्हारे माता पिता रोएंगे कि हमारे पुत्र को मार दिया तो ऐसे उनको मृत्यु मत करो तुम इस प्रकार की बातें जो है वो हो अपनी मर्यादा के बाहर बातें मत करो अपनी जबान संभाल करके चलाओ पर शुरे उनको लक्ष्मण जी को एक प्रकार और फिर सत्य अपनी बताई गर्भन के अरबक गोरिम गोर, तो ये इतना गोर है, इसकी आवाज को सुन कर के स्त्रियों के भी गर्भर जाते है मैंने भयभीत हो जाती थी इस, तो इस तरह से परशुराम का भय समाज में सब जगह छा गया था और जो छा गया था भय तो परश्राम ही को ही मालूम हो गया था देखो समाज में हमसे हम छत्री लोग छत्रियों की स्त्रियाँ ये सब हमसे से कितना डर था और जब परसुर आये तभी सब राजा लोग भयभीत होकर उनको प्रणाम बार बार करने लगे वो सामने दिखाई दिया कैसे डर रहे हैं तो कितने शक्तिशाली है तो जी ने अपनी पूरी जो महिला है सुना दी अपनी गीता भी बता दी अपनी शक्ति भी सुना दी लेकिन लक्ष्मण जी के ऊपर इसका कोई असर नहीं था लक्ष्मण जी ने फिर भी मुस्कराते रहे उनकी शक्ति को कुछ शक्ति नहीं मानते क्यों नहीं मानते हैं अभी बताई दिया शक्तियां नहीं है ये परशुराम जी की, की दुर्बलता हैं एक बार देखनी पड़ेगी शास्त्र को समझना है तो ये देखना था था था ये एक गुण सर्वत गुण नहीं है एक दुर्गुण सर्वत्र गुण नहीं अगर है अगर वीरता का गुण परशुराम ब्राह्मण में वीरता का गुण है और ये युद्ध कर सकता है तो वो तो ब्राह्मण के लिए गुण नहीं, नहीं है दुर्गुण है इसलिए गुण कब है किस प्रकार के हैं ये सब समझना पड़ता है धीरे धीरे कब होता है एक समय में अपनी आयु में भी एक समय में एक कार्य अच्छा है दूसरे आयु में पहुँच करके वो कार्य निंदनी हो जाता है एक स्थान में एक कार्य करो तो शुभ है दूसरे स्थान में वो कार्य करो तो अशुभ हो जाता है इस प्रकार से ये है इसको भी समझना पड़ता है। अगर कोई एक बात पकड़ लिए उसको सब जगह उसी नियम को लगाओ तो सब जगह नियम नहीं लगता उसको थोड़ा नियम की व्यापकता को समझना पड़ता है कि नियम कहाँ तक लगेगा कहाँ नहीं लगेगा इसलिए अब देखो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं की बृहस लखन बोले मृदु बानी अहो नीष महाभट मानी कुनी कुठारू चाह नु यहाँ तुम साहि देख मरी जाही की। जो कुछ ठा और खरा ऐसा न दाना अल्लाह हु अकबर जो कुछ कहा सही ते अभिमाना अल्लाह हु अकबर जैसे सुदेशन ने यूं दियो कि जो कुछ कहा सही ये सुरों की अल्लाह हु अकबर सुरमई सुर, सुर हरि जन हृदयई अल्लाह हु अकबर हमरे कुल इन्हें परनशोराई अल्लाह हु अकबर बधे ता तो रे मार्ग पापियमारे को बचन तुम्हारा व्यर्थ धर धनुन कुठारा जो भी लोकन चित हु मुनिधीर सरोस बोले भगवंत की कीजे की की अब लक्ष्मण जी की बात ही पता चलता है कि तो लक्ष्मण जी प्रशांत जी बोल रहे हैं वो उनके छत्रीय देश को देख के बोल रहे हैं भगवान राम ने जो प्रशांत जी से बड़ी मृज वाणी में बोली तो वो बोले तो उनके ब्राह्मण को महिला को ध्यान में रखते हुए बोला परशुराम जी में दोनों बातें हैं ब्राह्मण तो भी है मुनि भी है तो साथ उनके तो साथ जय वो हो धारण किए हुए पर धारण किए हुए छत्री युद्ध करने वाले वो रूप भी उनके साथ साथ में तब किस रूप को हम स्वीकार करें हा? हम उनको मुनि माने की हमको तो, हम उनको योद्धा माने क्या माने लक्ष्मण जी कहते हमने तो तुमको योद्धा माना इसलिए ये इतनी बात हैं अगर तुम्हें हम मुनि माने तो बात बदल जाती है मृदुबानी लक्ष्मण जी हस करते बोले अहो मुनि मुनी महाभटमानी अरे ऐसे भी मुनि होते है कि महाभटवानी हो तो ये खास की तुम तो हो मु तुम तो हो विप्र लेकिन महाभटि भटवानी बड़ी भीर अपने आप को बनते हो बड़े सत्यशाली अपने दिखाई देते योद्धा अपने आप को समझते हो तो ये योद्धा होना तुम्हारा एक मुनि को योद्धा बनना ये जो है ये अहो माने ये आश्चर्य की बात ही दिखा लो, और तुम बार बार हमें अपना खर्चा चुन दिखाते हो और चह तो बने खूंकहारू तुम समझते हो की हम जो है वो हो करके पहाड़ उड़ा दो खर्चा दिखा करके तो हमको डरवाना वैसे ही है जो जैसे करके पहाड़ उड़ाना मैंने फूकने से कोई पार नहीं हो सकता इसी प्रकार से कहते तो तुम्हारा फरसा दिखाने समझ नहीं सकते तुम्हारे तुम समझो कम सुख हो जायेंगे या भाग जाएंगे तुम्हारा फरसा देख करके तो वो होने वाला नहीं है यहाँ कुमार कोई बतिया नहीं दूसरा उदाहरण दे देते हैं एक कुमेरे की बतिया कुम्हार ने कुेड़े का छोटा सा से ही लगा और अगर किसी ने उंगली से दिखा दिया जैसे तो एक कुमेड़ा ये जैसे एक कुमेरा बस इतना उंगली दिखाते ही तो कुमेरा सूर्या का बड़ा ऐसा तो प्रसिद्ध है इसको कहते हैं उंगली को देख करके कुमेरे की बतिया को सुखा <coughs> तो सुखा देते तुम्हारा ऐसा नहीं है कि आप की हम कुमेरे की बतिया हो केवल तुम उंगली दिखा दो हमारी तरफ तबापाधन सुख गए खत्म हो गए ऐसे होने वाले नहीं है तो ये सब मुहावरे की तरह से प्रयोग होने लगे सब ये चाहोन सुख पहाड़ू ये भी लोग बोलते है यहाँ जरूर छोटी इस प्रकार के ये प्रयोग जो है वो मुहावरे है ऐसे यहाँ कुमर को बटिया नहीं ऐसे भी बोलते हैं जब लोग कोई डरते नहीं किसी से की कोशिश करते हैं, हैं तो कि तो तो तो हम यहाँ पर कुमे की जो देख ही। पहली वाली जान दिखा उसको फाश भी नहीं गए छुआ भी नहीं कुछ नहीं उसको किया लेकिन उंगली दूर से दिखा दी तो तेई को मिला गया ऐसा ही कहते हैं देख कु बना तो इसलिए हमने तो तुम्हारा जब देखा कि तुम कुठार लिए हो हो होशन बाना धंस लिए हो धारण किए हो तो हमने कुछ कहा सही का तो मैंने तो तुम्हारे इसी को प्रधाम नाम करके कि तुम मानो छत्री हो ऐसा लगता है इसलिए तुमको हमने अभिमान के साथ कुछ बात कही तो छत्रियों में ये बात होती है की एक छत्री दूसरे छतरी को नीचा दिखा करके अपने आप को बलशाली सिद्ध करता है ये स्वभाव छत्री वंश की एक विशेषता है लेकिन ब्राह्मण वंश की विशेषता क्या है कि जब एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को देखता है तो अपने से श्रेष्ठ मानता है और श्रेष्ठ मानने की उसकी प्रयास करता है कि उसके दूसरे ब्राह्मणों का सम्मान करें नम करें ये ब्राह्मण वंश का धर्म है और छत्री वंश का उसके विकृति क्या है दूसरे को छत्री को देखें तो अपना बल उसके सामने दिखा और उसको कमजोर से दिखाए तो कहा लक्ष्मण जी कहते हमने तो तुमसे इसलिए इस प्रकार की बात कही कि हम तुमको छतरी समझे हम तुम्हारा देखा तुम्हारा फरसा देखा तो फिर हमारा छतरी का अभिमान जैसे होता है वो हमारा जागृत हो गया और हम तो तुमको तुम इस प्रकार से बोल दिया इस प्रकार की बात कही ने तो नहीं कहते लेकिन अगर कहते इसके विपरीत बात हो की धर्म पुत्र समझ जी लोग लेकिन अगर ये ख्याल करे की आप तो महाराज धर्म पुत्र हो ऐसे श्रेष्ठ मुनि के ऐसे विप्र के पुत्र हो तो श्रेष्ठ बिपर ऐसे हो मुनि हो और तुम्हारा जनेब की तरफ ध्यान दे तुम्हारा खर्चे की तरफ ध्यान न तो कहते हैं भगवान जनेब भी लो की तो जैसे ब्राह्मणों का जनेब होता वैसे धारण किए हो वो देखें, तुम्हारा देखा तो जो कहो कहा सिर, तो तुम्हारे सामने हमारा सुर झुका हुआ आप जो चाहो सब कहते हम सब सुनने को तैयार हमारे मन में खोट भी आएगा तो भी हम दिखरेंगे देखो व्यवहार दोनों ने कितना बदल गया अगर छतरी है तो छतरी के सामने तो वो अपने अपने आप को बलशाली दिखाएंगे दूसरे मैसर मन ब्राह्मण तीसरे हरिहर मन भगवान के भक्त अरुदाई और गौ ये इतने चार जो हैं हमारे कुल इन पर न सुराई हमारे वंश में मन छठी वंश में इनके ऊपर सुराई नहीं है मैंने इनके ऊपर हम अपना बल नहीं दिखाते इनको मारे काटे छाटे इनको दंड दे ये सब नहीं करते इनके ऊपर हम अपना बल नहीं दिखाते ये तो सब हमारे लक्ष्य ही हमारे घर में इस प्रकार का इन की रक्षा कर गाँव की गऊ की रक्षा करें देवताओं की रक्षा करें ब्राह्मणों की रक्षा करें हरिजन भगवान के भक्तों की रक्षा करें ब्राह्मणों के जितने भी और छत्री और जितने भी वैश्य सब में आ गए जितने भगवान के भक्त हैं, तो वो सब मित्रों के समान ही हो गए कहा कि उनकी भी रक्षा करना हमारा धर्म है ये छत्री का काम इन सबकी रक्षा करना इसलिए इनके साथ में हम अपनी विविता नहीं दिखाते इनसे कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करते ये सब हमारे पूजनी है काग बधे पाप तो हारे अगर इंसान लड़ाई करें और युद्ध में तो पाप मार तो तो मारना है। किसी भी जात का हो लेकिन भगवान का भक्त है तो अभद्र हो गया उसकी भक्ति ही उसकी रक्षा करती है उसको मारना ही चाहिए ऐसी ब्राह्मणों के लिए देवताओं के लिए छठी के लिए काम का ये दिन सख्ती रक्षा कर तो बड़े बधे इनको मारने से पाप लगता अब तीर के थी हारे और तो कदाचित इनसे हार गए तो तो बड़ी बदनामी होगी कभी एक एक हार गए ऐसे करते हो तो आप ठीक होगी बदनानी होगी इसलिए हम जो वो इनसे लड़ते नहीं मार हो पापरिए तुम्हारे इसलिए अगर मारोगे भी तो भी हम तुम्हारे पैर पड़ते इसमे तुम्हारी मार भी खा लेंगे तुम्हारे जो कुछ कहोगे वो सब सहन कर लेंगे क्यूँ की ब्राह्मण के, के प्रति का यही धर्म है उसको हम अपने धर्म को पूरा करने में कोर्ट पुलिस तुम्हारा और लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखो ये तो ठीक है तो हमारे बंदी हो बिप्र हो लेकिन अगर बिप्र हो तो तुम्हे ये प्रसार धारण करने की क्या जरुरत है कोट पुलिस बचन तुम्हारा तुम्हारी बात ही हजारों फर्सों को स... के समान कोट एक क्या कोटिया वज्र के समान तुम्हारी दो तो उसी नष्ट व्रस्त हो जायेंगे क्या जरूरत लेकर के करो व्यर्थ धर कुछ एक प्रकार का बोझा है तुम अपने ऊपर ला दो जिसके पास केवल बाणी का बल हो की वाणी ऐसी बोल दे और वैसा ही हो जाए साथ दे तो व्यक्ति नष्ट हो जाए नष्ट हो जाए तो फिर ऐसे व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र लेकर के चलने की कह लेकिन ये बल रहा है की वचन दुष्ट की तो वो तो विप्र के होना चाहिए ब्राह्मण होना चाहिए मुनी होना चाहिए तपस्या होना चाहिए उसके समान अब देखो इनमें इनके दोनों की बातचीत में लक्ष्मण जी के परसम के ब्राह्मण का और क्षत्रियव का जो धर्म है वो प्रकट होता है ये केवल इतनी ही नहीं है की लक्ष्मण जी ने बड़ी खरी बात कह दी ये परशुराम जी के नाराज हो गए तो बस इतनी बात नहीं है ब्राह्मण का धर्म क्या है छठी का धर्म क्या है सबकी मर्यादाएं क्या क्या हैं वो बात स्पष्ट होती चली जाती है <खुँँगी> जो भी लोग अनुचित कहे क्षमो महामन धीर लक्ष्मण जी कहते है अगर हमने कोई अनुचित बात आपसे कह दी हो तो आप हमें क्षमा कर क्या समझ के क्षमा कर दे महाम धीर आप तो मुनि है और एक बहुत श्रेष्ठ महान मुनि है तो मुनि भाव को धारण करके हमको हम तो क्षमा करते हैं तुम्हारी वंदना करते हैं करेंगे है सुन सर्वे रघुवंश नहीं बोले गिरा गए लेकिन लक्ष्मण जी की ये बात सुन करके भगवंशी ये है परशुराम जी फिर बोले भी बड़ी गंभीरता के साथ में इस प्रकार से बोले इस प्रसंग में कई बातें है यहाँ पर जो अभी चल रहा है परशुराम लक्ष्मण जी की बात तो उसमें ब्राह्मण और क्षत्रियो के धर्मों का निरूपण है लक्ष्मण जी की बात से और परशुराम जी को एक प्रकार से गलत ठहरा करके लक्ष्मण जी ने उन्हीं को माध्यम बना करके ब्राह्मण और क्षत्रिय का संबंध किस प्रकार का है वो बता आगे चलकर के फिर देखते हैं भगवान स्वाओ बोलते हैं भगवान राम परसान जी को शांत करने के लिए उसके बाद जो प्रसंग प्रारंभ होता है तो वहाँ देखते हैं क्रोध और शांति का वो दिखाते हैं अभिमान और क्रोध ये कैसे निंदनीय हर किसी के लिए हैं और ये दुर्बलता किस प्रकार की हैं इनके ऊपर प्रकाश डालते हैं तो इनमें जो प्रसंग चलता है उसमें शिक्षा किस बात की है कहना क्या चाहते है तुलसीदास जी उसको ध्यान में आगे कहते हैं हम कौश कु केबुदे अशंकु काल कवल बगल हो नही तो पुकार महीना तुम जो बारा प्रताप बल लखन कहु मुन सुजस तुम्हारा तुम्हें छतु को बर नहीं तारा अपने मुंह तुम्हें आपने करनी कहीं न जना नहीं आप प्रतापर राम चंद्र तीज पवन सुख हनुमान की जयोत की गये स्न मंदीये बालक अपरसराम ने थोड़ा सहारा लिया विश्वित्री जी कि की विश्वित्री से कहा कि भाई इसको तुम रोज हमारी कहने से ये मानता नहीं ये बालक है इसके बंद कुटिल काल बस निज कुल धालक है ये कुटिल बालक जो ये है काल के बस में मैंने मरना चाहता है निज कुल धालक अपने अपने वंश का भी नाश कराने वाला है कुल का नाश कराने वाला झालक में नाश कराने वाला है भानु वंश राकेश सूर्य में ये तो चंद्रमा के समान हुआ और उस चंद्रमा में ये कलंग के समान है, है तो सूर्यवंश लेकिन सूर्य को अगर तो चंद्रमा मान लें मैंने उसको बड़ा ये है चंद्रमा का जैसा तेज प्रकाश फैलाओ ऐसे सूर्य से तेज फैला हुआ महिला फैली हुई है तो उस महिला के बीच में ये कलंक के समान चंद्रमा में ये समान। ये ये जो दाग हो समान है ये दोषी सूर्य वंश के अनुकूल नहीं हुई और निपट निरंकुश अबुद असंकु ये निपट निरंकुश है मैंने बिल्कुल निरंकुश है की मैंने इसके सिर के ऊपर कोई नी करने वाला है जिसके ऊपर कहीं कोई कोई तो उसको नियंत्रण में रखने वाला नहीं होता वो निरंकुश कहलाता है। स्वतंत्र निरंकुश माने बिना किसी नियम के जीवन चलाने वाला मनमानी करने वाला तो ऐसा ये है और अबुद है और असंख है अबुद मैंने अज्ञानी ना समझ है और असंख्य मन डरता भी नहीं ये सब इतनी दोष इसमें जो है ऐसे करके बोले तो इसके इन दोषो को देखते हुए तुम्हें तो चाहिए कि स्वामी जैसे कहा तुम इसको रोक रखो काल कबल हुई यही क्षण माही कहूं पुकार खोर ही मात्र में ये काल हो के जाएगा मारा बस देर नहीं लगी अब कहूं पुकार इसलिए हम बार बार बोल करके बोल देते हैं हमारी फोर मैं इसमें इसमें कोई कमी नहीं है इसमें हमारी बुराई में समझना की दोष हमारा इसमें कोई नहीं होगा हम पहले से सावधान कर देते अगर सावधान न करें मारने तो के कभी नहीं तो मार दिया तुम्हें गलती इसलिए हम पहले खूब अच्छी तरह से बता देते समझा देते कि हमारे हाथ तो मारा जाए इसलिए तुम हट कहो जो कहो चाहो उबारा उसे बचाना चाहते हो अगर तुम इसे चाहते हो तो इसे रोको हमारे मुँह लगे इस प्रकार की बातें हम न करो कई प्रताप बलगोश हमारा तुम इसको समझा दो कि हम कितने शक्तिशाली है कैसे हम बताती है कैसे हमारी शक्ति है कैसा हमारा क्रोध है ये सब बातें बता तो ये फिर परिश्राम का ध्यान अभी अपनी विविता की तरफ से नहीं होता जो की जैसी वीरता लिए हुए क्रोध लिए हुए अहंकार लिए हुए उसकी तरफ से उनका ध्यान नहीं होता उसी का बार बार वर्णन करते हैं आप लक्ष्मण जी के धनुष की बात हो गई किनारे अब बात क्या आ गई अहंकार की क्रोध की उसके लिए लक्ष्मण जी क्या कहते हैं लखनऊ कहो मैंने सुजस तुम्हारा लक्ष्मण कहते हैं की तुम्हें अछत को बरने पा रहा जब तक तो तुम सामने हो तो भला तुम्हारे यश का वर्णन दूसरा कौन कर सकता है अक्षत माने रहते हुए माने कोई तुम्हारी वर्णन करेगा तो उतना नहीं कर पाएगा जितना तुम्हारा यश है तुम्हारा तो बहुत यश है तुम्हें फिर कहना पड़ेगा की नहीं नहीं इन्होंने हमको ठीक ठीक नहीं समझा बताया तो बहुत हमारे लिए लेकिन अभी ठीक नहीं समझा हमें बताना पड़ेगा इसलिए बात तो अंत में यही आएगी कि तुम्हें अपने आप अपने मुंह से बताना पड़ेगा उसने कौशल दुष्काम के लिए तुम्हारी महिना कहाँ तक बताएंगे तो ये जो है जो व्यक्ति अपने मुंह से अपनी महिला करता है उसके लिए उपहास है आज ये बोलना जिस प्रकार से तुम्हें अक्षत को बढ़ने पारा अपने मुंह तुम अपने करनी बार अनेक भाती बहुत मरनी तुमने अपने मुंह से अपने आप ही अपनी करनी को अनेक प्रकार से कहा सी ने यहाँ पर ये भी बात कही और अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करने को मना किया इस प्रकार जो लक्ष्मण जी से कहला करवाद तो होता है तो रावण बार बार अपनी महिमा सुनाता मैंने पाव उठा लिया हा? मैंने सिर काट करके उसमें करा दिया मैंने कैलाश पर उठा लिया मैंने सिर काट दिया तो बार बार कैलाश के बाद बार बार सिर की बात अपने मुंह से रावण कहता है तो अंदर कहते है देखो बस यही तो दो बातें रखे हुए हो और अपने मुंह से अपने आप ही अपनी तारीफ करते तो वहां भी अपने मुंह से अपनी तारीफ करना व्यक्ति की कमजोरी है मैंने जिस व्यक्ति को कोई दूसरे लोग प्रशंसा नहीं करते तो नहीं उसकी महिमा को स्वीकार नहीं करते तो उस विकारी को क्या करें? फिर तो अपने मुंह से अपनी तारीफ करनी हाँ करे अगर भाई कोई तारीफ नहीं करे तो हम करे अपनी ये तो उसकी कमजोरी का लक्षण तो इसलिए कहते हैं कि देखो अपने मुंह तुम आपने करनी है तुमने अपने आप अपनी करनी मैंने अपने मुँह से तो अपनी करनी अपनी कहनी नहीं चाहिए बल्कि शास्त्रों में ये कहा गया कि देखो अपनी व्यक्तिगत दक्त महिमा को तो अपने मुंह से बताओ न बल्कि अपने पुत्रों की भी महिमा अपने निकट के और लोग हैं उनकी भी महिमा अपने मुंह से न करो को तो ही जाएगा हाँ तुम तुम्हारा पुत्र है तो अपने आप तो तुमको हो ही देगी बहुत अच्छा ऐसे लोग कह देंगे उसको मानेंगे थोड़ी सी बात तुम्हारे दोस्त दुर्गो होंगे तो भी तुम अपना अच्छा बता दोगे तो इसलिए कोई किसी को नियम नहीं है ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है अपने पुत्रों की अपनी महिमा अपने मुंह से बताओ तुम्हारा पुत्र बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है ऐसा है वैसा है ये सब जिन लोगों को अपना साथ रखना हम लोगों को नहीं देखा जिन लोगों ने सभ्यता नहीं सीखी है वही लोग इस प्रकार की गलतियां करते हैं अपनी भी तारीफ करते हैं अपने परिवार की भी तारीफ करते हैं अपने भाई बंधुओं की तारीफ करेंगे पुत्र की तारीफ करेंगे ये सब छोटी बुद्धि की बात है इसलिए कहते अपने अपन करनी भारे भात पर बढ़नी बहुत बार बढ़नी और अनेक प्रकार के वर्णन ये बता दिए सब तरह से तुमने खुद विस्तार किया उसका तो नहीं संतोष तो पुण्य कषता हूँ अभी तुमको लगता हो कि तुमने अपनी अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए हो तो जो कुछ अपनी बढ़ाई में कहना हो और कह लो ये कहते और के और तुम अपने क्रोध को रोक करके दुसा दुख न सको अब देखो व्यक्ति के अंदर क्रोध तो नहीं होना चाहिए लेकिन क्रोध अगर आता है और क्रोध को कोई व्यक्ति दबाता है अपने अंदर तो उसको और भी दुख होता अब इस पंक्ति से क्या पता जन विषय रो की अपने क्रोध को रोक करके क्या होगा जो दुख साहु तो तुम्हें और भी ज्यादा दुख ऐसा दुख सहन पड़ेगा तो जो बड़ा मुश्किल से सहन होता तो क्रोध के क्रोध को रोकना और क्रोध से दुखी होना भी कठिन काम है इसलिए क्रोध आता है तो क्रोध को प्रकट करो संदेह के लिए एक नियम ये भी है की जब इस प्रकार के क्रोध का संदेह हो या कोई और भी संदेह इस प्रकार के आते हैं तो अगर उनको दबाया जाता है तो मानसिक विकृतियां उत्पन्न होती है मनोविज्ञानिक सिद्धांत यदि नन्हने कोई संदेह उत्पन्न होते हैं वो अगर प्रकट हो जाते हैं बोल देते हैं कहीं किसी को तो उनको मानसिक शांति प्राप्त हो जाती है तो उसके विकार नहीं उत्पन्न होते इसलिए मानसिक चिकित्सा में एक नियम ये भी है कि जो मानसिक रोगी हो उसकी बात को सुनो और वो अपने उसके संवेदों को भड़काओ और जैसा वो कहना चाहता है उसको सब को सुन लो तो जब वो सब बोल देगा अपने भीता से निकाल देगा गुबार तो उसके मन को शांति मिल जाएगी उसके मानसिक विकार उसके घटे दूर इसलिए ये कहते हैं कि तुम जो अपने क्रोध को रोक करके ज्यादा दुखी मत हो वीर व्रति तुम धीरे अशोभा अगर तुम वीरव्रति हो वीरता हो और तुम धैर्य में धैर्यवान तुम हो शांति स्वभाव हो तो गाड़ी दे न पावो शोभा तो गाड़ियाँ देने में कोई शोधा नहीं है अच्छा ही नहीं गाड़ी विज्ञान इस प्रकार जैसे ललकार तुम देखे मैं तुम्हारे सरकार दूंगा तुम्हारे पुत्र तुम्हारे जो माता पिता तुम्हारे रोयेंगे तो सब है ये तो कहते इस प्रकार से बोलना तुम्हारे लिए नहीं देता ये एक व्यक्ति की गंभीर व्यक्ति व्यक्ति को वाले व्यक्ति को इस प्रकार की बातें बोलना उसके लिए गाली देना जैसा है उसके लिए अशोभ नहीं है ऐसे नहीं करना चाहिए तो सूर्य समरकरणी कहीं कहीं न जाना वही कहते है जो वीर लोग हैं सुर वीर लोग जो हैं, वो हो वो हो युद्ध में जो कुछ करना है अपनी वीरता युद्ध में दिखाते हैं दिखाते हैं कहीं ने है आप केवल मुंह से अपनी वीरता मदन करने से कोई वीर थोड़ा जाता है तो वीरता का जो कार्य करे तो वीर होता है किस प्रकार का नियम कर जी ने तो वीरता का कार्य किया था लेकिन इस समय लक्ष्मण जी के सामने केवल वीरता की बात ही कर रहे हैं वीरता का कोई कार्य तो नहीं कर रहे हैं और फिर वीरता की बातों में से ये थी छतियों को मार दिया युद्ध कर दिया तो एक बड़ी वीरता की बात है लोग से उससे भी बड़ी की बात ये है कि व्यक्ति अपने क्रोध का सहन करे उसके ऊपर विजय प्राप्त करे अपने अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त करे ये उससे भी ज्यादा बड़ी वीरता की बात है ये जो है ये सबसे बड़े भयंकर शत्रु तो अपने अंदर ये काम प्रोधार अधिकार है इनको सहन करना इनको पराजित करना ये बड़े बड़े क्षत्रिय वीर लोग जो तो युद्ध में भी युद्ध करते रहे वो भी इनसे हार जाते हैं अपने अपने मानसिक विचारों से तो विद्यमान तो जो सब कुछ सामने आता है तो उसके जो योद्धा लोग वो तो युद्ध करते है वो वहाँ पर अपनी महिमा सुना सुना करके वो युद्ध युद्ध तो करते नहीं और अपनी महिमा सुना रहे हैं तो इसमें कौन सी वीरता की बारी बात है लोग है वो उनका एक बहाना है कह लोग कहेंगे तुमको मार दूंगा नहीं तुमको मार दूंगा ऐसे सब करते रहते हैं लेकिन जो उसमें से शक्तिशाली होते हैं वो क्या करना है वो ये नहीं करेंगे मार दूंगा वो मारा अब उसका खत्म अब देख लेगा अपने आप मार दूंगा कि नहीं मार देगा देखने वाला देख लेगा उसे तो करने में और कहने में क्या करे कुछ समझा रहे बता रहे वीरता तो करने की है करके दिखाओ तो वीरता तो है जवान चला देने से कोई वीरता थोड़ी शब्द हो जाती रघुपते हृदय सुमदीए सत्यं वासी नाम भक्ति प्रयच्छ रघुपुंदव निर्भरा मे काोशरहित कुरानन स